भारतीय व्याख्यान वेदांत का उद्देश्य मैं समझता हूं कि भारत की सीमाओं में भी पृथक पृथक उपजातियों में धर्म संबंधी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी और संभवतः भारतवर्ष में भी प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं ने परस्पर अपने अपने देवता की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की थी परंतु भारत का इतिहास दूसरे प्रकार का होना था उसे यहूदियों के इतिहास की तरह नहीं बुना था समस्त देशों में भारत को ही संयुक्त और आध्यात्मिकता का देश होना था और इसीलिए यहाँ की विभिन्न उपजातियों या संप्रदायों में अपने देवता की प्रधानता का झगड़ा काल तक नहीं चल सका जिस समय का हाल बताने में इतिहास असमर्थ है यहाँ तक कि परंपरा भी जिसका कुछ आभास नहीं देती है उस अति प्राचीन युग में भारत में एक महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने घोषित किया एकम सदविप्रा बहुधा बदन थी अर्थात वास्तव में संसार में एक ही वस्तु ईश्वर है ज्ञानी लोग उसी एक वस्तु का नाना रूपों में वर्णन करते हैं ऐसे चिरस्मरणी पवित्र वाणी संसार में कभी और कहीं उच्चारित नहीं हुई थी ऐसा महान सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत नहीं हुआ था और यही महान सत्य हमारे हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड स्वरूप हो गया है सैकड़ों सदियों तक एकम सद्विप्रा बहुधा वदन इस तत्व का हमारे यहाँ प्रचार होते होते हमारा राष्ट्रीय जीवन उससे ओत प्रोत हो गया है यह सत्य सिद्धांत हमारे खून के साथ मिल गया है और वह जीवन के साथ एक हो गया है हम लोग इस महान सत्य को बहुत पसंद करते हैं इसी से हमारा देश धर्मसहिष्णुता का एक उज्ज्वल दृष्टांत बन गया है यहाँ और केवल यहीं लोग अपने धर्म के विद्वेषियों के लिए पर धर्मावलंबी लोगों के लिए उपासना गृह और गिरजे आदि बनवा देते हैं समग्र संसार हमसे इस धर्म संहिणुता की शिक्षा ग्रहण करने के इंतजार में बैठा हुआ है हाँ तुम लोग शायद नहीं जानते कि विदेशों में कितना पर धर्म विद्वेष है विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों से दूसरे के धर्म के प्रति ऐसा घोर विद्वेश देखा कि उनके आचरण में मुझे जान पड़ा कि यदि ये मुझे मार डालते तो भी आश्चर्य नहीं धर्म के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर डालना पाश्चात्य देशवासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज नहीं तो कल गर्वित पाश्चात्य सभ्यता के केंद्र स्थल में ऐसी घटना हो सकती है अगर कोई पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बांधकर अपने देश के प्रचलित धर्म मत के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे समाज बहिष्कार का भयानकम रूप स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ वे हमारे जाति भेद के संबंध में सहज भाव से बागवादी आलोचना करते दिखाई देते हैं परंतु मेरी तरह यदि तुम लोग भी कुछ दिनों के लिए पाश्चात्य देशों में जाकर रहो तो तुम देखोगे कि वहाँ के कुछ बड़े बड़े आचार्य भी जिनका नाम तुम सुना करते हो निरह का पुरुष हैं और धर्म के संबंध में जिन बातों को सत्य समझकर विश्वास करते हैं जनमत के भय से वे उनका शतान्श भी कह नहीं सकते इसीलिए संसार धर्म सहिष्णुता के महान सार्वभम सिद्धांत को सिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है आधुनिक सभ्यता के अंदर यह भाव प्रवेश करने पर उनका विशेष कल्याण होगा वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती जब तक धर्मोन्माद खून खराबा और पाश्विक अत्याचारों का अंत नहीं होता तब तक किसी सभ्यता का विकास ही नहीं हो सकता जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव रखना नहीं सीखते तब तक कोई भी सभ्यता सिर नहीं उठा सकती और इस पारस्परिक सद्भाव वृद्धि की पहली सीढ़ी है एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना केवल यही नहीं वास्तव में हृदय के अंदर यह भाव जमाने के लिए केवल मित्रता या सद्भाव से ही काम नहीं चलेगा वरन हमारे धार्मिक भावों तथा विश्वासों से चाहे जितना भी अंतर क्यों न हो हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी होगी हम लोग भारतवर्ष में यही किया करते हैं यही मैंने तुम लोगों से अभी कहा है इसी भारतवर्ष में हिंदुओं ने ईसाइयों के लिए गिरजे और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाई हैं और अब भी बनवा रहे हैं ऐसा ही करना पड़ेगा वे हमें चाहे जितनी घृणा की दृष्टि से देखें चाहे जितनी पशुता दिखाएं, चाहे जितनी निष्ठुरता दिखाएं, अथवा अत्याचार करें और हमारे प्रति चाहे जैसी कुत्सित भाषा का प्रयोग करें पर हम ईसाइयों के लिए गिरजे और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाना नहीं छोड़ेंगे हम तब तक यह काम बंद न करें जब तक हम अपने प्रेम बल से उन पर विजय न प्राप्त कर लें जब तक हम संसार के सम्मुख यह प्रमाणित न कर दें कि घृणा और विद्वेश की अपेक्षा प्रेम के द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन स्थायी हो सकता है केवल पशुत्व और शारीरिक शक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकती क्षमा और नम्रता ही संसार संग्राम में विजय दिला सकती है हमें संसार को यूरोप के ही नहीं बल्कि सारे संसार के विचारशील मनुष्यों को एक और महान तत्व की शिक्षा देनी होगी समग्र संसार का आध्यात्मिक एकत्व रूपी या महान सनातन तत्व संभवतः ऊंची जातियों की अपेक्षा छोटी जातियों के लिए शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित मूक जनता के लिए और बलवानों के अपेक्षा दुर्बलों के लिए ही अधिक आवश्यक है मद्रास विश्वविद्यालय के शिक्षित सज्जनों को विस्तार पूर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत का एकत्र सिद्ध कर रही है भौतिक दृष्टि से तो हम तुम सूर्य चंद्र और सितारे इत्यादि सब अनंत जड़ समुद्र की छोटी छोटी तरंगों के समान है इधर सैकड़ों सदियों पहले भारतीय मनोविज्ञान ने जड़ विज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर और मन दोनों ही समझ रूप में जड़ समुद्र की क्षुद्र तरंगे हैं फिर एक कदम आगे बढ़कर वेदांत में दिखाया गया है कि जगत के इस एकत्व भाव के पीछे जो आत्मा है वह भी एक ही है समस्त ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा ही विद्यमान है सब कुछ एक उसी की सत्ता है विश्व ब्रह्मांड की जड़ में वास्तव में एकत्व है इस महान सत्य को सुनकर बहुतेरे लोग डर जाते हैं दूसरे देशों की बात दूर रहे, इस देश में भी इस सिद्धांत के मानने वालों की अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक है तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि संसार हमसे कोई तत्व ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी उन्नति के लिए कोई तत्व चाहती है तो वह यही जीवनदायी तत्व है क्योंकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनरुत्थान अद्वैतवाद को व्यवहारिक और कारगर तरीके से कार रूप में परिणत किए बिना नहीं कर सकता युक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों और आचार शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राण पर से चेष्टा कर रही है पर तुम सब भड़ी भांति जानते हो कि कोई व्यक्ति विशेष चाहे वह कितना महान देवोपम क्यों न हो जब वह जन्म मरण के अधीन है तो उसके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी धर्म या आचार शास्त्र की प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकती दर्शन या नीति के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण पेश किया जाए तो संसार के उच्च कोटि के चिंतनशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकता न किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनुमोदित होने को प्रमाणिकता नहीं मान सकते पर उसी दार्शनिक या नैतिक सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हैं जो सनातन तत्वों के आधार पर खड़ा हो आचार शास्त्र की नींव जो सनातन आत्म तत्व के सिवा और क्या हो सकती है यही एक ऐसा सत्य और अनंत अनंत तत्व है जो तुम में हम में और हम सब की आत्माओं में विद्यमान है आत्मा का अनंत एकत्व ही सब तरह के आचरण की नींव है हम में और तुम में केवल भाई भाई का ही संबंध नहीं है मनुष्य जाति को दासता के बंधन से मुक्त करने की चेष्टा से जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में मनुष्य के इस पर भाई भाई के संबंध का उल्लेख है परंतु वास्तविक बात तो यह है कि तुम और हम बिल्कुल एक हैं भारतीय दर्शन का यही आदेश है सब तरह के आचार शास्त्र और धर्म विज्ञान का एकमात्र तार्किक आधार यही है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 अब हमारे कोमल भाव धारण करने का समय नहीं है कोमलता की साधना करते करते हम लोग रूई के ढेर की तरह कोमल और मृत प्राय हो गए हैं हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायुओं वाले शरीरों की आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति सम्पन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा की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 और इसका प्रचार किसी सांप्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता बल्कि मैं सार्वभौम युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रचार करता हूँ यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है कि द्वैतवादी और विशिष्टा द्वैतवादी किसी को किसी कोई आपत्ति करने का मौका नहीं मिल सकता और इन सब मतवादों का सामंजस्य दिखाना भी कोई कठिन काम नहीं है भारत का कोई भी धर्म संप्रदाय ऐसा नहीं है जो यह सिद्धांत न मानता हो कि भगवान हमारे अंदर हैं और देवत्व सबके भीतर विद्यमान है हमारे वेदांत मतावलंबियों में जो भिन्न भिन्न मतवादी हैं वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पहले से ही पूर्ण पवित्रता शक्ति और पूर्णत्व अंतर्निहित है पर किसी किसी के अनुसार यह पूर्णत्व तो मानो कभी संकुचित और कभी विकसित हो जाता है जो हो पर वह पूर्णत्व तो है तो हमारे भीतर ही इसमें कोई संदेह नहीं अद्वैतवाद के अनुसार वह न संकुचित होता और न विकसित ही होता है हाँ कभी वह प्रगट होता और कभी अप्रगट रहता है फलतः द्वैतवाद और अद्वैतवाद में बहुत ही कम अंतर रहा इतना कहा जा सकता है कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अधिक युक्ति सम्मत है परंतु परिणाम में दोनों प्रायः एक ही हैं इस मूल तत्व का प्रचार संसार के लिए आवश्यक हो गया है और हमारे इस मातृभूमि में इस भारतवर्ष में इसके प्रचार का जितना अभाव है उतना और कहीं नहीं